द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली में बताया गया कि वे पर ब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों में वर्तमान है परंतु सबको दिखते नहीं कोई बिरला ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देख सकता है इस पर यह प्रश्न होता है जब वे ब्रह्म अपने ही हृदय में है तब उन्हें सभी लोग अपनी बुद्धि रूप नेत्रों द्वारा क्यों नहीं देख लेते कोई बिरला ही क्यों देखता है इस पर कहते हैं स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों को बाहर की ओर जाने वाली ही बनाया है इसलिए मनुष्य इंद्रियों के द्वारा प्राय बाहर की वस्तुओं को ही देखता है अंतरात्मा को नहीं किसी भाग्यशाली बुद्धिमान मनुष्य ने ही अमर पद को पाने की इच्छा करके चक्षुवादी इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से लौटाकर अंतरात्मा को देखा है व्याख्या शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के ये सभी स्थूल विषय बाहर हैं इनका यथार्थ ज्ञान कराने के लिए इंद्रियों की रचना हुई है क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना ना तो मनुष्य किसी विषय के स्वरूप और गुण को ही जान सकता है और ना उनका यथा योग्य त्याग एवं ग्रहण करके भगवान के इंद्रिय निर्माण के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा नवीन शुभ कर्मों का संपादन ही कर सकता है इंद्रिय निर्माण इसीलिए है कि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्य कर सुबुद्धिदायक विशुद्ध विषयों का ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमात्मा की ओर अग्रसर हो इसलिए स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों का मुख बाहर की ओर बनाया परंतु विवेक के अभाव से अधिकांश मनुष्य इस बात को नहीं जानते और विषय आसक्तिवश उन्मत्त की भांति आपात रमणीय परंतु परिणाम में भगवान से हटकर दुख, शोक में नरकों में पहुंचाने वाले अशुद्ध विषय भोगों में ही रचे पचे रहते हैं वे अंतर्यामी परमात्मा की ओर देखते ही नहीं कोई बिरला ही बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होता है जो सत्संग स्वाध्याय और भगवत कृपा से अशुद्ध विषय भोगों की परिणाम दुखता को जानकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से इंद्रियों को बाह्य विषयों से लौटाकर उन्हें भगवत संबंधी विषयों में लगाकर अंतर्यामी परमात्मा को देखता है परंतु जो मूढ़ बाह्य भोगों का अनुसरण करते हैं उन्हीं में रचे पचे रहते हैं वे सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं किंतु बुद्धिमान मनुष्य नित्य अमर पद को विवेक द्वारा जानकर इस जगत में अनित्य भोगों में से किसी को भी नहीं चाहते अर्थात उसमें आसक्त नहीं होते जिसके अनुग्रह से मनुष्य शब्दों को स्पर्श को रूप समुदाय को रस समुदाय को गंध समुदाय को और स्त्री प्रसंगादि के सुखों को अनुभव करता है और इसी के अनुग्रह से यह भी जानता है कि यहां क्या शेष रह जाता है यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था व्याख्या शब्द स्पर्श रूप रस और गंधात्मक सब प्रकार के विषयों का और स्त्री सहवास आदि से होने वाले सुखों का मनुष्य जिस परम देव से मिली हुई ज्ञान शक्ति के द्वारा अनुभव करता है उन्हीं की दी हुई शक्ति से इनकी क्षण भंगुरता को देखकर वह यह भी समझ सकता है कि इन सब में से ऐसी कौन वस्तु है जो यहां शेष रहेगी विचार करने पर यही समझ में आता है कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलने वाले होने से विनाशशील हैं इन सबके परम कल्याण एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर ही नित्य हैं वे पहले भी थे और आगे भी रहेंगे अतः नचिकेता तुम्हारा पूछा हुआ वह ब्रह्म तत्व यही है जो सब का शेषी है सब का परेवसान है सब की अवधि और सब की परम गति है स्वप्न के दृश्यों और जागृत अवस्था के दृश्यों को इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को मनुष्य जिससे बार बार देखता है उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता व्याख्या जिस परमात्मा के द्वारा यह जीवात्मा स्वप्न में और जागृत में होने वाली समस्त घटनाओं का बारंबार अनुभव करता रहता है इन सबको जानने की शक्ति इसको जिस परब्रह्म परमेश्वर से मिली है जिसकी कृपा से ही इस जीव को उस परमात्मा की विज्ञान शक्ति का एक अंश प्राप्त हुआ है उन सबकी अपेक्षा महान सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म परमात्मा को जानकर धीर पुरुष कभी किसी भी कारण से किंचन मात्र भी शोक नहीं करता जो मनुष्य कर्म फल दाता सबको जीवन प्रदान करने वाला तथा भूत वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाला इस परमात्मा को अपने समीप जानता है उसके बाद वह कभी किसी की निंदा नहीं करता यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था व्याख्या जो साधक सबको जीवन प्रदान करने वाला जीवों के परम जीवन और उन्हें उनके कर्मों का फल भुगताने वाला तथा भूत वर्तमान और भावी जगत का एकमात्र शासन करने वाला उस पर ब्रह्म परमेश्वर को इस प्रकार समझ लेता है कि वह अंतरयामी रूप से निरंतर मेरे समीप मेरे हृदय में ही स्थित है और इससे स्वाभाविक ही यह अनुमान लगा लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियंता परमात्मा सबके हृदय में स्थित हैं वह फिर उनके इस महिमामय स्वरूप को कभी नहीं भूल सकता इसलिए वह कभी किसी की निंदा नहीं करता या किसी से भी घृणा नहीं करता नचिकेता तुमने जिस ब्रह्म के विषय में पूछा था वह यही है जिसका मैंने वर्णन किया है अब ये बतलाते हैं कि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत्र समस्त प्राणी उन पर ब्रह्म परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं अतः है जो कुछ भी है सब उन्हीं का रूप विशेष है उनसे भिन्न यहां कुछ भी नहीं है क्योंकि इस संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण एकमात्र परमेश्वर ही हैं वे एक ही अनेक रूपों में स्थित हैं जो जल से पहले हिरण ने गर्भ रूप में प्रकट हुआ था उस सबसे पहले तप से उत्पन्न हृदय गुफा में प्रवेश करके जीवात्माओं के साथ स्थित रहने वाले परमेश्वर को जो पुरुष देखता है वही ठीक देखता है यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था व्याख्या जो जल से उपलक्षित पांचों महाभूतों से पहले हिरण्य गर्भ ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए थे उन अपने ही संकल्प रूप तप से प्रकट होने वाले और सब जीवों के हृदय रूप गुफा में प्रविष्ट होकर उनके साथ रहने वाले परमेश्वर को जो इस प्रकार जानता है कि सबके हृदय में निवास करने वाले सबके अंतर्यामी परमेश्वर एक ही, ही है यह संपूर्ण जगत उन्हीं की महिमा का प्रकाश करता है वही यथार्थ जानता है वे सदा सबके हृदय में रहने वाले ही ये तुम्हारे पूछे हुए पर ब्रह्म परमेश्वर हैं अब उन्हीं पर का अदिति देवी के रूप में वर्णन करते हैं जो देवता मई आदिति सहित उत्पन्न होती है जो प्राणियों के सहित उत्पन्न हुई है तथा जो हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके वही रहने वाली है उसे जो पुरुष देखता है वही यथार्थ देखता है यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था व्याख्या जो सर्व देवतामयी भगवती आदिति देवी पहले पहल उस पर ब्रह्म के संकल्प से सब जगत की जीवनी शक्ति के सहित उत्पन्न होती है तथा जो संपूर्ण प्राणियों को बीज रूप से अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर वहीं रहने वाली वह भगवती भगवान की अचिंत्य महाशक्ति भगवान से सर्वथा अभिन्न है भगवान और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है भगवान ही शक्ति रूप से सबके हृदय में प्रवेश किए हुए हैं हे नचिकेता वे ही ये ब्रह्म है जिनके विषय में तुमने पूछा था अथवा जननी रूप में समस्त देवताओं का सृजन करने वाली होने के कारण जो सर्व देवता मई है शब्दादि समस्त भोग समूह का अदन भक्षण करने वाली होने से भी जिनका नाम अदिति है जो हिरण्य गर्भ रूप प्राणों के सहित प्रकट होती हैं और समस्त भूत प्राणियों के साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है तथा जो संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय गुफा में प्रविष्ट होकर वहां स्थित रहती हैं वे परमेश्वर की महाशक्ति वस्तुत है उनका प्रतीक ही हैं। स्वयं परमेश्वर ही इस रूप में अपने को प्रकट करते हैं ये ही वह ब्रह्म है जिनके संबंध में नचिकेता तुमने पूछा था जो सर्वज्ञ अग्निदेवता गर्भिणी स्त्रियों द्वारा उपयुक्त अन्नपानादि के द्वारा भली भांति परिपुष्ट हुआ गर्भ की भांति दो अरण्यों में सुरक्षित है छिपा है तथा जो सावधान और हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त मनुष्य द्वारा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था व्याख्या जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के द्वारा शुद्ध अन्न पानादि से परिपुष्ट होकर बालक गर्भ में छिपा रहता है और श्रद्धा प्रीति एवं प्रसवकालीन क्लेश रूप मंथन के द्वारा समय पर प्रकट होता है उसी प्रकार अधर और उत्तर अरणी ऊपर नीचे के काष्ट खंड के भीतर अग्नि देवता छिपे हुए रहते हैं एवं इनके उपासक प्रमाद रहित होकर एकाग्रता श्रद्धा तथा प्रीति के साथ स्तुति करते हुए मंथन के द्वारा इन्हें प्रकट करते हैं और तब आजादी विविध हवन सामग्रियों के द्वारा इन्हें संतुष्ट करते हैं ये देवता सर्वज्ञ परमेश्वर के ही प्रतीक हैं नचिकेता यही वे तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं जहां से सूर्य देव उदय होते हैं और जहां अस्त भाव को भी प्राप्त होते हैं सभी देवता उसी में समर्पित हैं उस परमेश्वर को कोई कभी भी नहीं लांग सकता यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था व्याख्या जिन परमेश्वर से सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर विलीन हो जाते हैं जिनकी महिमा में ही यह सूर्य देवता की उदय अस्त लीला नियम पूर्वक चलती है उन पर ब्रह्म में ही संपूर्ण देवता प्रविष्ट हैं सब उन्हीं में ठहरे हुए हैं ऐसा कोई भी नहीं है जो उन सर्वात्मक सर्वमय सबके आदि अंत आश्रय स्थल परमेश्वर की महिमा और व्यवस्था का उल्लंघन कर सके सर्वतोभाव से सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्हीं के अनुशासन में रहते हैं कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता वे सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं जो परब्रह्म ब्रह्म यहां है वही वहां परलोक में भी है जो वहां है वही यहां इस लोक में भी है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को अर्थात बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होता है जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की भांति देखता है शुद्ध मन से ही यह परमात्म तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त भिन्न भिन्न भाव कुछ भी नहीं है इसलिए जो इस जगत में नाना की भांति देखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है अर्थात बार बार जन्मता मरता रहता है व्याख्या जो सर्वशक्तिमान सर्वंतरयामी सर्वरूप सबके परम कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम यहां इस पृथ्वी लोक में है वहीं वहां परलोक में अर्थात देवगंधर्वादी विभिन्न अनंत लोकों में भी है तथा जो वहां है वे ही यहां भी हैं एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है जो उन एक ही पर को लीला से नाना नामों और रूपों में प्रकाशित देखकर मोहवश उनमें नानात्व की कल्पना करता है उसे पुनः पुनः मृत्यु के अधीन होना पड़ता है उसके जन्म मरण का चक्र सहज ही नहीं छूटता अतः दृढ़ रूप से यही समझना चाहिए कि वे एक ही परब्रह्म परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति के सहित नाना रूपों में प्रकट हैं और यह सारा जगत बाहर भीतर उन एक परमात्मा से ही व्याप्त होने के कारण उन्हीं का स्वरूप है परमात्मा को परम तत्व शुद्ध मन से ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है यहां परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है जो यहां विभिन्नता की झलक देखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है अर्थात बार बार जन्मता मरता रहता है अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा शरीर के मध्य भाग हृदय आकाश में स्थित है जो कि भूत वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाला है उसे जान लेने के बाद वह किसी की भी निंदा नहीं करता यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था व्याख्या यद्यपि अंतर्यामी परमेश्वर जो कि भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों के शासक हैं समान भाव से सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण है तथापि हृदय में उनका विशेष स्थान माना गया है परमेश्वर किसी स्थूल सूक्ष्म आकार विषय वाले नहीं है परंतु स्थिति के अनुसार वे सभी आकारों से संपन्न है शुद्र चींटी के हृदय देश में वे चींटी के हृदय परिमाण के अनुसार परिमाण वाले हैं और विशालकाय हाथी के हृदय में उसके हृदय परिमाण वाले बनकर विराजित हैं मनुष्य का हृदय अंगुष्ट परिमाण का है और मानव शरीर ही परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है अतः मनुष्य का हृदय ही परब्रह्म परमेश्वर की उपलब्धि का स्थान समझा जाता है इसलिए यहां मनुष्य के हृदय परिमाण के अनुसार परमात्मा को अंगुष्ट मात्र परिमाण का कहा गया है इस प्रकार परमेश्वर को अपने हृदय में स्थित देखने वाला स्वाभाविक ही यह जानता है कि इसी भांति वे सबके हृदय में स्थित हैं अतएव वो फिर किसी की निंदा नहीं करता अथवा न किसी से घृणा ही करता है न चिकेता यही वह ब्रह्म है जिनके विषय में तुमने पूछा था अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रहित ज्योति की भांति है भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला वह परमात्मा ही आज है और वही कल भी है अर्थात वह नित्य सनातन है यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था जिस प्रकार ऊंचे शिखर पर बरसा हुआ जल पहाड़ के नाना स्थलों में चारों ओर चला जाता है उसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों स्वभावों से युक्त देव असुर मनुष्य आदि को परमात्मा से पृथक देखकर उनका सेवन करने वाला मनुष्य उन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है उन्हीं के शुभाशुभ लोकों में और नाना उच्च नीच योनियों में भटकता रहता है व्याख्या वर्षा का जल एक ही है पर वह सब ऊंचे पर्वत की ऊबड़ खाबड़ चोटी पर बरसता है तो वहां ठहरता नहीं तुरंत ही नीचे की ओर बहकर विभिन्न वर्ण आकार और गंध को धारण करके पर्वत में चारों ओर बिखर जाता है इसी प्रकार एक ही परमात्मा से प्रवृत्त विभिन्न स्वभाव वाले देव असुर मनुष्यादि को जो परमात्मा से पृथक मानता है और पृथक मानकर ही उनकी उपासना पूजा आदि करता है उसे भी बिखरे हुए जल की भांति ही विभिन्न देव असुरादी के लोकों में एवं नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता परंतु जिस प्रकार निर्मल जल में मेघों द्वारा सब ओर से बरसाया हुआ निर्मल जल वैसा ही हो जाता है उसी प्रकार हे गौतमवंशी नचिकेता एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है इस प्रकार जानने वाले मुनि का अर्थात संसार से उपरत हुए महापुरुष का आत्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है व्याख्या परंतु वही वर्षा का निर्मल जल यदि निर्मल जल में ही बरसता है तो वही उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है उसमें न तो कोई विकार उत्पन्न होता है और न वो कहीं बिखरता ही है इसी प्रकार हे गौतम वंशीय नचिकेता जो इस बात को भली भांति जान गया है कि जो कुछ है वह सब परब्रह्म ब्रह्म पुरुषोत्तम ही है उस मननशील संसार के बाहरी स्वरूप से उपरत पुरुष का आत्मा परब्रह्म में मिलकर उसके साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाता है प्रथम वल्ली समाप्त